पातंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय वेदांत पर भाष्यकार आचार्यों के नवीन सम्प्रदाय प्राचीन समय में उपनिषद वेदांत कहलाते थे किंतु वे भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न ऋषियों द्वारा प्रचार किए गए तथा बनाए गए थे इसलिए उनकी विचार भिन्नता को जिसका हो जाना स्वाभाविक था जब बादरायण आचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्रों में सब उपनिषदों की विचारैकता सिद्ध कर दी तब यह ब्रह्मसूत्र भी उपनिषदों के समान ही प्रामाणिक माना जाने लगा इन्हीं बाधरायण आचार्य द्वारा व्यास नाम से भगवत गीता में सारे उपनिषदों का सार अति निपुणता से समझाया गया है इसलिए अंत में उपनिषद ब्रह्मसूत्र और गीता ये तीनों प्रस्थान त्रेयी नाम से वेदांत के मुख्य प्रामाणिक ग्रंथ माने जाने लगे बौद्ध धर्म के पतन के पश्चात प्रत्येक नवीन सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य को वेदांत के प्रस्थान त्रयी के इन तीनों भागों पर अपने संप्रदाय के सिद्धांत के आधार पर भाष्य लिखकर कर यह सिद्ध करने की आवश्यकता हुई कि उसका संप्रदाय वेदांत के अनुसार है और अन्य संप्रदाय इसके विरुद्ध है साम्प्रदायिक दृष्टि से प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखने की रीति चल पड़ने पर भिन्न भिन्न पंडित अपने अपने संप्रदायों के भाष्यों के आधार पर टीकाएँ लिखने लगे इसके परिणामस्वरूप नवीन वेदांत के पांच संप्रदाय अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैत, द्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत के सिद्धांतों के आधार पर लगभग पांच दृष्टिकोणों से ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य किए गए हैं पहला ब्रह्मसूत्र पर भाष्यकार श्री स्वामी शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत पहला आँखों से दिखलाई देने वाले सारे जगत अर्थात सृष्टि के पदार्थों की अनेकता सत्य नहीं है वास्तव में यह सब एक ही शुद्ध चैतन्य सत्ता तत्व है जो निर्गुण निर्विशेष शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जिसको परब्रह्म या परमात्मा कहते हैं दूसरा परमात्मा के साथ अनादि से एक विशेष शक्ति है जिसको माया अथवा अविद्या कहते हैं जो न सत है और न असत अर्थात अनिर्वचनीय है ब्रह्म इस सारे अनेकविध जड़ चेतन सृष्टि के प्रपंच को इसी अविद्या अथवा माया द्वारा रचता है जिस प्रकार मायावी मदारी अपनी माया शक्ति से नाना प्रकार के जड़ चेतन पदार्थों को प्रकट करके दिखलाता है जो अपनी वास्तविक सत्ता नहीं रखते हैं केवल भ्रांत मात्र होते हैं तीसरा इसके इसीलिए माया संबंध ब्रह्म ही इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है माया के संबंध से ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं और अविद्या के संबंध से जीव चौथा जीव अविद्या के कारण अपने ब्रह्म स्वरूप अर्थात शुद्ध ज्ञान स्वरूप को भूल बुद्धि अहंकार मन इंद्रियों और शरीर आदि की उपाधियों को अपना वास्तविक स्वरूप समझकर उनकी अवस्थाओं को अपनी अवस्था मान लेता है इस अध्यास के कारण अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता और परिच्छनता की सीमा में आकर कर्ता और भोक्ता बन जाता है और सकाम कर्मों द्वारा पुण्य और पाप का संचय करता हुआ आवागमन के चक्र में फंस उनके फलों को भोगता है पांचवा, आत्मा और परमात्मा अथवा जीव और ब्रह्म की एकता के अनुभव सिद्ध पूर्ण ज्ञान से अविद्या का नाश हो जाने पर शरीर इंद्रियों मन अहंकार और बुद्धि आदि उपाधियों में से आत्मभाव मिट जाता है जिसके उपरांत कर्ता भोक्ता का अभिमान निवृत्त हो जाने पर कर्म उनके फलों और आवागमन से मुक्ति पाकर परिच्छिता और अल्पज्ञता की सीमा को तोड़कर अपने अनंत शुद्ध ज्ञान स्वरूप में अवस्थित हो जाता है यह अद्वैत सिद्धांत कहलाता है इसको द्वैत तथा विवर्तवाद भी कहते हैं इस संप्रदाय के आचार्य श्री स्वामी शंकराचार्य हुए हैं जिनके संबंध में कई इतिहास लेखकों द्वारा यह निश्चित किया गया है कि इन्होंने विक्रमी संत 845 सौ पैंतालीस ईसवी सन में जन्म ग्रहण किया था और बाईस बत्तीसवें वर्ष में विक्रम संबत आठ ईसवी सन 820 में शरीर त्याग किया था किंतु श्री स्वामी दयानंद जी महाराज ने स्वामी शंकराचार्य का समय आज से 2200 वर्ष पूर्व माना है